एन ओशो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर फाइव कहाँ ते आयसी समझी न देखसी ज्ञान जामा पहरी न जान गर्वो कौन जहाँ रहा ते की है वो प्याना यहाँ तो रही हो दुई चार दिन अंत कहा जाना पाप पुण्य की ये बाजार है सौदा करूँ मनमाना कु ऊच नहीं जानसी भूलसी ना ही हैवाना जो जो आवा रहे न कोई सबका भयो चलाना आ, को फूटी टूटी गारतमा को पहुंचा स्थाना अब की सवारी संहारी विचारी चुका सो पछिताना जग जीवन दृढ़ डोरिलाई रहू गही मन चरण अडाण पकरी मैं हूँ मनाया पकरी मैली घुमनाये कहूं कि तुम ही कहाँ मैं जानो अब हो तुम्हारी शरण ही आया जोड़ी प्रीतन तोरी कब हूँ ये छवि सूरती विसरी नहीं जाए पकरी मिले हुमना पैया पकरी मैले हमनाए निरखत रहनी हारत नि सुदीन नैन दर सरस पियो अघाय जग जीवन के समरत तुम्हें ती सतसग अनत नही जाय पकरी में ले मना पैया पकरी मेहू मना पैया पकड़ी म ले मनाय झमकी चढ़ि जाओ हूँ अठरी ये सखी पूछो साई के ही अनु हरिया झमकी चढ़ि जाऊँ हठरी ये सो मैं सोमचो रहो ते ही संग ही निरखी जाऊ भली हरियारी निरखत रहो पलक नहीं लाओ सुनू तो सत से जरी यारी झमके चढ़ी जाऊँ अटरिया रहोते ही संग रंग रसमाती डारो सकाल बीसरिया जग जीवन सखी पायन पर के मांगे तीन सनिया जग जीवन सखी पायन पर के मांगे ना सनियारी झमकी चढ़ी जाऊँ अटरियारी आ री झमकी चढ़ी जाऊँ अठरिया साधु नाम ते रहू लाय साध नामे रहू लोलाय प्रगटन काू कहा सुनाया साधो नामे रहूँ लोलाय जूठे परगट कहत पुकारी ताते सुमीरन जात बारी भजन बेली जा कुमलाया कौन जुगतिके भगती दृढ़ाय साधो नामू लौलाया साधो नामते रहू लौलाय सीखी पढ़ी जोड़ी कहे बहु ज्ञान सतना परमान प्रीति रीति रस न रहे गया राम को बहुत हिता या साधो नाम ते रहू लो लाय साधु नाम ते लो लाय तो मोर कहावत दास सदा बसत हो तीन के पास मैं मरी मनते रहे हैं हारी दीप्त ज्योति तीन के उजियारी साधु नाम ते रहूं लोलाया साधु नाम ते रहूं लोलाय जग जीवन दास भक्त भैसोई आवा गमन हो जग जीवन दास भक्त तिनका आवा गमन हो ई साधु नामते रहूं लौलाया साधु रहूं ल स्वामी आनंद मैत्रेय ने एक प्रश्न पूछा है जगजीवन तो चरवाहे थे अपढ़ फिर ऐसे प्यारे शब्द कहां से खोज पाए फिर ऐसी बहुमूल्य अभिव्यक्ति कैसे हो सकी पूछना अर्थपूर्ण है और अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है अतीत में भी आज ही नहीं सदियों सदियों में जीसस भी चरवाहे थे गढ़दिए और जैसे शब्द जीसस ने बोले वैसे शब्द पृथ्वी पर किसी और ने बोले नहीं थे जैसा उनका बोलने का ढंग था वह बस उनका ही था उसकी कोई तुलना नहीं उनकी तुलना बस उनसे ही दी जा सकती है बहुत महाकाव्य लिखे गए लेकिन जीसस के छोटे छोटे वचनों में जैसा काव्य है वैसा काव्य शेक्सपियर और कालिदास और भवभूति में भी नहीं कबीर जुलाहे थे लेकिन ऐसी वाणी फूठी ऐसी गंगा बही तो बड़े बड़े मात हो गए पंडित फीके पड़ गए शास्त्रों के जानने वाले अंधकारपूर्ण मालूम होने लगे तुलना में कबीर की जुलाहे की तुलना में और कबीर ने कहा है मसी कागज छुओ नहीं कभी स्याही छुई नहीं कभी कागज छुआ नहीं लेकिन कुछ और जान लिया ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो वो जो ढाई अक्षर है प्रेम का पढ़ लिया उससे सब हो गया सारे वेद आ गए उसमें सारे उपनिषद आ गए उसमें कुरान बाइबल सब समाविष्ट हो गए यह प्रश्न जगजीवन के संबंध में ही सच नहीं यह प्रश्न अनंत संतों के संबंध में सच है। यह कैसे होता होगा यह चमत्कार कैसे घटता है इसके पीछे एक महत्वपूर्ण सूत्र समझ में आ जाए तो समस्या सुलझ जाएगी जब कहने को कुछ होता है जब प्राण कहने से भरे होते जब प्राण बहने को आतुर होते जब रस की गागर पूरी भर जाती वो तो शब्द अपने आप खोज लिए जाते तुमने देखा जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम किस तेजी से बोलने लगते हो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लोग हकलाते हैं वो भी क्रोध में नहीं हकलाते भूल ही जाते हैं हकलाना क्रोध का एक ताप होता है विस्मरण ही हो जाता है हकलाने की फुर्सत कहां सुविधा कहां और गालियां ऐसे बहने लगती हैं जैसे सदा सदा उनको सोच के संभालाओ। मैं क्रोध से उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि क्रोध से तुम्हारी पहचान है क्रोध में मुख भी वाचाल हो जाते मैं तुम्हें प्रेम का उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि उससे तुम्हारी पहचान नहीं क्रोध से जैसे अंधेरे शब्द निकलने लगते गंदे और दुर्गंध युक्त सरलता से गालियां प्रवाहित होने लगतीं, ऐसे ही प्रेम की घड़ी में गीत भी प्रवाहित होते शब्द अपने आप जुड़ने लगते हैं। जब फूल खिलता है तो हवाएं मिल ही जाती हैं जिन पर चढ़ के अपनी सुगंध भेजते दे दिग्दिगंत तक जब गीत इतना घना हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता तो द्वार मिल ही जाते दुनिया में दो तरह के लोग हैं बोलने वाले एक जिनके पास बोलने को कुछ नहीं वे कितने ही सुंदर शब्द जानते हो उनके शब्द निष्प्राण होते उनके शब्दों में श्वास नहीं होती उनके पास शब्द सुंदर होते जैसे कि लाश पड़ी हो किसी सुंदर स्त्री की जैसे क्लियोपैथ्रा मर गई और उसकी लाश पड़ी उनके शब्द ऐसे ही होते असली बात तोड़ गई पिंजड़ा पड़ा रह गया है पक्षी तो जा चुका यह पक्षी कभी था ही नहीं पंडित सुंदर सुंदर शब्द बोलता है उसके शब्दों में श्रृंगार होता है कुशलता होती भाषा होती व्याकरण होती सब होता है प्राण नहीं होते बस एक ढांचा होता है आत्मा नहीं होती संत भी बोलते शब्द ठीक ठाक होते भी नहीं व्याकरण का शायद पता भी नहीं होता व्याकरण छूट जाती है भाषा बिखर जाती लेकिन जो मधु बहता है जो मदिरा बहती वह किसी को भी डुबा दे सदा को डुबा दे शब्द तो बोतलों जैसे हैं बोतल सुंदर भी हो और भीतर शराब ना हो तो क्या करोगे और बोतल कुरूप भी हुई और भीतर शराब हुई तो डुबा देगी, तो मस्त कर देगी, तो तुम्हारे भीतर भी गीत पैदा होगा और नाच पैदा होगा आत्मा पूर्ण हो शब्द तो तुम्हारे भीतर ही भी आत्मा को झंकृत करते जगजीवन जैसे बेपढ़े लिखे संतों की वाणी में जो बल है वो बल शब्दों का नहीं है वह उनके सुनने का बल है शब्दों की संपदा उनके पास बड़ी नहीं है काम चलाऊ है बोलचाल की भाषा है लेकिन बोलचाल की भाषा में भी अमृत ढाला है पंडितों के शब्द मूल्यवान होते हैं लेकिन शब्दों को उघाड़ोगे तो भीतर कुछ भी नहीं चली हुई कारतूस जैसे ऋषियों के शब्द मूल्यवान हो ना हो शब्दों को उघाड़ोगे तो भीतर परम संपदा को पाओगे एक प्रगाढ़ता पाओगे एक घनीभूत प्रार्थना पाओगे एक रस विमुक्त चैतन्य पाओगे सीधे साधे शब्द हैं जगजीवन जो बोल रहे कुछ जटिल नहीं लोक है भाषा है जैसे सभी लोग बोल रहे होंगे इनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जो पारिभाषिक हो कि जिसे देखने के लिए तुम्हें शब्दकोश उलटना पड़े अगर तुम्हें कुछ शब्द कठिन मालूम पड़ते हो तो उसका कारण यह नहीं है कि वो शब्द कठिन हैं, उसका कुल कारण इतना है कि वो लोक व्यवहार के बाहर हो गए उस दिन की लोक भाषा के आज उनका उपयोग नहीं होता अन्यथा बिल्कुल काम चलाउे गाड़ीवान बोलता था दुकानदार बोलता था चरवाहा बोलता था लकड़हारा बोलता था जुलाहा बोलता था कुमार बोलता था उन्हीं के शब्द हैं लेकिन शब्द ज्योतिर्मय पंडित के शब्द ऐसे होते हैं कोरे पंडित के शब्द जैसे दिया तेल भरा बाती लगा मगर ज्योति नहीं संतों के शब्द ऐसे होते हैं दिया मिट्टी का तेढ़ा मेढ़ा किसी ने गड़ दिया होगा तेल भी गरीब का सैस शुद्ध भी ना हो बाती भी बस ऐसी तैसी बनी लेकिन में और मूल्य तो ज्योति का है दिए का तो नहीं दिया सोने का हो ही रे जड़ा हो क्या करोगे दिया मिट्टी का हो में हो काम आ जाएगा इसलिए यह चमत्कार जैसा मालूम पड़ता है मगर चमत्कार है नहीं जीवन का एक सामान्य नियम प्रेम में तुम कभी अगर किसी के पड़े हो तो तुम्हारे भीतर से भी काव्य प्रवाहित होने लगता है तुम खुद भी चौंकोगे ऐसे रस भरे शब्द तुमने कभी बोले ना थे वही शब्द हैं जो तुम रोज बोलते थे पर उन्हीं शब्दों में आज कुछ नया भरा है आज उन्हीं शब्दों पर सवार होकर कुछ नया चला है पैर तो वही हैं जिनसे कि दफ्तर से लेके घर तक आए गए लेकिन जब नाचते हैं वही पैर तो वही पैर नहीं दफ्तर से आना घर घर से जाना दफ्तर एक बात है और जब धुन मस्त की छा जाती जब प्रेमी से मिलन होता वही पैर जब नाचने लगते तो क्या तुम कहोगे ये वही पैर हैं जो दफ्तर जाते थे सब बदल गया इन पैरों की रौनक और रंग और इन पैरों में बहता हुआ रक्त और इन पैरों में बहती हुई ऊर्जा और इन पैरों के पास आज एक आभा मंडल है आज ये मस्ती में नाचे कहा दफ्तर जाना घसीटते थे नाच कहां था चलना तक नहीं था जाते थे क्योंकि जाना पड़ता था मजबूरी थी व्यवस्था थी और आज जब मृदंग बची प्रेम की और पैरों में आनंद के घुंघरू बांधे और नाच च उठे हो नहीं ये पैर वही मालूम होते हैं मगर वही नहीं है आज इन्हीं पैरों पर कोई और चढ़ाया है आज आत्मा और है वस्त्र वही होंगे प्राण और है भीतर का सब बदल गया है ये शब्द जगजीवन के साधारण ही हैं लेकिन इन शब्दों में असाधारण समाया है उस असाधारण के कारण साधारण शब्द भी बहुमूल्य मालूम होते जैसे बुद्ध के हाथ में कोई साधारण सा गुलाब का फूल क्या तुम सोचते हो किसी और हाथ में यही फूल इसी मूल्य का होगा नहीं होगा संदर्भ बदल गया है बुद्ध के हाथ में बात और है हाथ हाथ की बात और है बुद्ध के हाथ में यही साधारण सा फूल असाधारण हो गया है इसकी गरिमा और है इसकी महिमा और है जैसे सारे अस्तित्व का सौंदर्य इससे प्रकट हो उठा है। बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो वो सूखा भी हो तो कहानियां कहती हैं हरा हो जाता वो कहानियां सार्थक है ऐतिहासिक नहीं हैं। इस बात को ख्याल रखना बौद्ध कथाएं कहती कि बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते वो अगर सूखा भी हो तो तत् हरा हो जाता है। घनी उसके नीचे छाया हो जाती करनी ही पड़ेगी छाया बुद्ध आकर बैठे हों तो फूल खिलाते इस्लाम में कथाएं हैं कि मोहम्मद जहां भी चलते हैं रेगिस्तान मरुस्थल की दुनिया आकाश की बदलियां उनके ऊपर छाता बन जाती इतिहास नहीं है यह इतिहास समझा तो चूक हो जाएगी इतिहास से बहुत ज्यादा मूल्यवान है यह बात है, इतिहास तो सिर्फ तथ्यों का जोड़ होता है अखबारों की कटिंग से बनता है इतिहास ये इतिहास बहुत ज्यादा है तथ्य नहीं है सत्य है इसमें इतिहास तो क्षण भंगुर होता है अभी है अभी अतीत हो जाता है और जैसे ही इतिहास अतीत हो जाता है फिर उसे सत्य सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं बचता फिर तुम लाख सिर मारो ज्यादा से ज्यादा इतना ही तय हो सकता है कि संभवता ऐसा हुआ हो बस संभावना तय हो सकती फिर दृढ़तापूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हुआ हो राम हुए थे दृढ़तापूर्वक इतिहास के पास कोई प्रमाण नहीं कृष्ण हुए थे दृढ़तापूर्वक इतिहास के पास कोई निश्चयता नहीं बुद्ध चले थे महावीर घटे थे संभावना मात्र है ऐसा हुआ भी हो ना भी हुआ हो जीसस के संबंध में भी वही बात है यह तो दूर की बात हो गई इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा इतिहासक इतिहासज्ञ बर्क विश्व इतिहास लिख रहा था उसने उस पर कोई तीस साल मेहनत की थी सारा जीवन उस पर लगाया था और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पूरा का पूरी जीवन भर की मेहनत आग में डाल दी। एक छोटी सी घटना के कारण उसके घर के पीछे घर के ठीक पीछे हत्या हो गई वो तो अपने इतिहास लिखने में लगा था शोरगुल सुना भीड़भाड़ इकट्ठी हुई तो वो भी बाहर निकल के पहुंचा भीड़ लग गई थी लाश पड़ी थी जिस आदमी ने हत्या की थी रंगे हाथों पकड़ा गया था उसको भी लोग पकड़े हुए थे उसके हाथ में छोरा था उसके कपड़ों पर खून की धार थी अभी अभी घटना घटी थी ताजी थी खून अभी गर्म था और कोई दो आदमियों की भीड़ लग गई थी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और बर्क ने अलग अलग लोगों से पूछा कि हुआ क्या एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा तीसरे ने कुछ कहा अभी खून भी गर्म था अभी लाश भी गर्म थी अभी हत्यारा रंगे हाथ पकड़ा सामने खड़ा था लेकिन लोगों के वक्तव्य अलग अलग थे विपरीत थे विरोधी थे एक दूसरे का खंडन करने वाले थे और वे सब चश्मदीद गवाए थे बर्फ गया अंदर उसने अपनी तीस साल की मेहनत आग में डाल दी उसने कहा अगर मेरे घर के पीछे एक घटना घटती आंखों देखे लोग मौजूद हैं अभी अभी घटी है खून भी सूखा नहीं ठंडा भी नहीं हुआ है सभी गरम है आदमी पकड़ा गया है और उनसे भी मैं यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि वस्तुता हुआ क्या है और मैं दुनिया का इतिहास लिखने बैठा हूं कि 5000 साल पहले वेद किसने लिखा था उसे बात ही फिजूल मालूम पड़ी उसने कहा मेरे 30 साल व्यर्थ गए इतिहास तो क्षुद्र घटनाओं से बनता है उन घटनाओं के लिए कोई प्रमाणिकता नहीं है और जैसे जैसे अतीत होता जाता है वैसे वैसे मुश्किल होता जाता है तय करना कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था यह घटनाएं ऐतिहासिक नहीं है यह घटनाएं है पौराणिक हैं पुराण बड़ी और बात है इतिहास क्षण तथ्यों पर निर्भर होता है पुराण शाश्वत है बुद्ध के बैठने से वृक्ष हरा हुआ या नहीं यह सवाल नहीं है वृक्ष को हरा होना चाहिए इससे अन्यथा हो तो यह जगत अर्थहीन है बुद्ध भी हुए या नहीं यह भी सवाल नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं है पुराण में पुराण की संगति तो और है पुराण की संगति तो यह है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति के ओठों पर सूखे शब्द भी हरे हो जाएंगे बुद्ध जैसे व्यक्ति के हाथों में मरा हुआ पक्षी भी पंख फड़फड़ाने लगेगा और तुम्हारे हाथों में जिंदा पक्षी मर जाते और तुम जानते हो और रोज तुमने देखा है रोज तुम अनुभव करते हो तुम्हारे हाथों में जीवित से जीवित शब्द जाके दो कौड़ी के हो जाते सुंदर से सुंदर शब्द परमात्मा जैसा प्यारा शब्द भी तुम्हारे ओंठों पर क्या अर्थ रखता है कोई भी तो अर्थ नहीं कोरा खाली व्यर्थ तुम्हारे ही परमात्मा के लिए तो निश्चय ने कहा है कि मर गया मुझे नीच से कहीं मिल जाए तो उस समय कहूं कि मर गया कहना ठीक नहीं जिंदा ही कभी ना था मरते तो वह हैं जो जिंदा रहे हो जिन लोगों के परमात्मा की तुम बात कर रहे हो वो मर भी नहीं सकता वो सदा से मरा हुआ है प्लास्टिक का है और जिनका परमात्मा जिंदा है उस उनके परमात्मा के मरने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि वह सारे जीवन का प्रतीक है बुद्ध अगर बैठे वृक्ष को हरा होना ही चाहिए और मोहम्मद अगर चलें तो बदली को छाया करनी ही चाहिए और महावीर अगर चलें तो कांटा सीधा पड़ा हो तो उसे उल्टा हो ही जाना चाहिए यह पुराण है इतिहास नहीं यह संकेत है कि अस्तित्व उसका सम्मान करता है जिसने अस्तित्व का सम्मान किया है कि अस्तित्व प्रतिउत्तर देता है कि प्रेम के उत्तर में प्रेम बरसता है कि गीत के उत्तर में गीत प्रध्वनित होता है कि एक फूल खिले तुम्हारे जीवन में तो हजारों फूल उसके साथ साथ संवेद खिल जाते हैं। ये सब तो साधारण है चरवाहे के शब्द हैं पर असाधारण हो गए क्योंकि चरवाहा बुद्ध हो गए फिर बुद्ध राजा का बेटा हो जाए तो और चरवाहे का बेटा हो जाए तो बुद्धत्व की महिमा है बुद्धत्व का मूल्य फिर एक एक शब्द में रस बहने लगता है बोरे जामा पहरी न जाना जग जीवन कहते हैं रे पागल एक बात ख्याल कर ले मैं शरीर हूं ऐसा ही मानते मानते मत मर जाना शरीर तो जामा है वस्त्र मात्र है परिधान है शरीर ही मैं हूं ऐसा ही सोचते सोचते मर गया तो फिर शरीर में आ जाना पड़ेगा क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है विचार के बीज भविष्य के वृक्ष मरते क्षण अगर तुम यही सोचते मरे कि मैं शरीर हूं तो मर भी ना पाओगे और नए गर्भ में प्रवेश कर जाओगे क्योंकि तुम्हारा विचार ही तुम्हें दिशा देता है बोरे जामा पहरी न जाना जाते समय तक इतनी तैयारी कर लेना कि तू यह जानता हुआ जा सके कि मैं देह नहीं हूं देह तो वस्त्र मात्र कि मैं घर नहीं हूं मैं घर का मालिक हूं जब देह टूटने लगे तो ऐसा मत समझना कि तू टूट रहा है जब देह मरने लगे तो ऐसा मत सोचना कि मैं मर रहा हूं तेरी कोई मृत्यु नहीं तू अमृत अमृतस्य पुत्रा मृत्यु तो बस आवरण की है यही देह जन्मती है यही देह मरती है न तो तू कभी जन्मता है न कभी तू मरता है जो ऐसा जान के विदा होता है फिर दोबारा नहीं आता फिर इस दोबारा पीड़ा और नरक में उसे नहीं उतरना पड़ता वह मुक्त हो जाता है उसकी सारी सीमाएं गिर जातीं, देह सीमा, जाती देश सीमा वह असीम हो जाता उसकी बूंद सागर हो जाती वह उस अनंत आकाश का अंग हो जाता है बोरे जामा पहरी न जाना सोते असी कहां ते आई सी तू आया कहां से तू है कौन समझ न देखा सी ज्ञाना न तो तूने देखा न समझा न जागा और फिर भी तू सोचता है कि तुझे ज्ञान है तेरा ज्ञान दो कौड़ी का है कर लिया होगा कंठस्थ वेद इससे कुछ सार नहीं मृत्यु के क्षण में कंठस्थ किए हुए वचन चाहे वे वेद के हों और चाहे कुरान के काम नहीं आएंगे कंठ ही साथ नहीं जाएगा तो कंठस्थ कैसे साथ जाएगा सिर यहीं पड़ा रह जाएगा तो सिर में जो भरा है वो भी यहीं पड़ा रह जाएगा सिर के भरे में बहुत भरोसा मत करना सिर में तो जो भी भरा है भूसा है तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए जो बुद्धि से अतीत अनुभव है जो बाहर से नहीं आया बुद्धि में तो जो भी आया बाहर से आया किताब पढ़ी किसी को सुना किसी से बात की स्कूल विश्वविद्यालय सीखा वही सब तुम्हारी बुद्धि में भरा है बुद्धि तो एक कंप्यूटर है जिसमें बाहर से सूचनाएं डाली जाती बुद्धि तो एक टेप रिकॉर्ड एक ग्रामाफोन रिकॉर्ड जिसमें बाहर से सूचनाएं भर दी जाती फिर बुद्धि उसे दोहराती रहती और बड़ा मजा है हम इसी को बड़ा मूल्य देते जो जितना अच्छा ग्रामाफोन रिकॉर्ड है उसको हम कहते हैं उतनी बुद्धिमान विश्वविद्यालय उसे स्वर्ण पदक देते और उसका उसने प्रमाण क्या दिया है बुद्धि का एक ही प्रमाण दिया है कि जो भी साल भर शिक्षकों ने उसकी खोपड़ी में भरा था उसने परीक्षा की कापी पोस्ट का वमन कर दिया उल्टी कर दी परीक्षा की कापी पर ठीक उसने वैसे ही का वैसा बिना पचा पच जाता तो वमन कैसे करता संभाले रहा संभाले रहा संभाले रहा फिर सारी परीक्षा की कापी गंदी कर दी। स्वर्ण पदक मिल गया उसको उसका बड़ा सम्मान है उसने कौन सी कुशलता दिखाई ये कोई बुद्धि की कुशलता है हा इतना कहा जा सकता है उसके पास अच्छी स्मृति मगर स्मृति और बुद्धि बड़ी भिन्न बातें मनोवैज्ञानिक जिसको बुद्धि का माप कहते इंटेलिजेंस कोशियंट कहते वह वस्तुतः बुद्धि का माप नहीं केवल स्मृति का माप है और याददाश्त का अच्छा होना और बुद्धि का अच्छा होना पर्यायवाची नहीं है अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती उनके पास बुद्धि जैसी चीज नहीं होती और जिनके पास बुद्धि जैसी चीज होती उनकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होती तुमने तो बहुत कहानियां सुनी होंगी बड़े बड़े बुद्धिमान और याददाश्त उनकी बड़ी कमजोर इमेनुअल कांट की याददाश्त इतनी कमजोर कि एक सांझ अपने घर आया द्वार पे दस्तक दिया सांझे सूरज ढल गया घूम के लौटा अपने ही घर नौकर ने छज्जे से झांका समझा कि कोई आया होगा मालिक को मिलने तो उसने कहा मालिक घूमने गए थोड़ी देर बाद आना तो वो वापस लौट गए। कोई मील भर चलने के बाद उसे याद आया कि हद हो गई मालिक तो मैं ही हूं और भी मैंने एक कहानी सुनी जो इससे भी ज्यादा अद्भुत एक रात लौटा घूमने के बाद बुढ़ा हो गया था कांच जो छड़ी लेके घूमने गया था उसको तो बिस्तर पे सुला दिया और खुद जहां छड़ी को खड़ा करता था कोने में वहां जाके खड़ा रहा जब नौकर ने देखा कि प्रकाश बुझा नहीं मालिक का जो कि नियम से दस बजे बुझ जाता है साढ़े दस बज गए ग्यारह बज गए तो नौकर ने आके झांका देख के हैान हुआ छड़ी सो रही है कंबल ओढ़ खड़ा है कोने में आंख बंद किए चूक हो गई भूल हो गई कौन कौन है और इमेनुअल कांट उन थोड़े से बुद्धिमान लोगों में से एक है जिनके पास प्रतिभा थी स्मृति से कुछ सिद्ध नहीं होता लाड करजन ने अपने संस्मरणों में राजस्थान में एक आदमी के संबंध में उल्लेख किया है जिसके पास अद्भुत स्मृति थी मगर वो महामूढ़ था उसकी स्मृति ऐसी थी कि शायद पहले भी किसी के पास नहीं हुई उसके बाद भी बहुत लोगों के पास स्मृतियां हुई लेकिन वैसी नहीं हुई उसकी स्मृति अद्भुत थी जैसे पत्थर पे कोई लकीर खींचे एक बार जो सुन ले वह भूलते ही नहीं था अब तुम सोच ही सकते हो कि वो आदमी बुद्धिमान कैसे हो पाएगा जो बात एक बार तुम सुन लो भूल ही ना सको तो इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा विस्मरण वरदान है जरा सोचो तो सुबह से लेकर शाम तक कितना बकवास सुनते हो कितना उपद्रव सुनते हो ट्रैफिक की आवाजें कोई हार्ण बजा रहा है और इंजन की भकभक हो रही है और सब सुन रहे हो तुम और यह सब याद ही रहे तुम सोचोगे क्या खाक विचार क्या करोगे तुम्हारे पास अवकाश कहां रह जाएगा वह आदमी इतना अद्भुत था स्मृति की दृष्टि से पर महामूढ़ था उसे करजन के दरबार में बुलाया था वाइसराय देखने के लिए उसकी स्मृति की खबरें पहुंची थी और फिर एक प्रयोग किया गया कर्जन के दरबार में जितनी भाषाओं को जानने वाले अलग अलग लोग थे 30 लोग खोजे गए और उन तीस लोगों को बिठाया गया और उन तीसों ने अपने अपने मन में अपनी अपनी भाषा का एक एक वचन ख्याल में रखा और यह आदमी ये, ये राजस्थानी आदमी पहले नंबर एक के पास जाएगा वो अपनी भाषा के जो वचन को उसने अपने भीतर सोच रखा है उसके पहले शब्द को कहेगा तब एक जोर का घंटा बजाया जाएगा फिर ये आदमी दूसरे के पास जाएगा वो अपनी भाषा का पहला शब्द कहेगा ऐसा ये तीस आदमियों के पास चक्कर लगाएगा और हर बार घंटा बजेगा फिर ये नंबर एक पास आएगा अब वो अपने वचन का दूसरा शब्द इससे कहेगा ऐसा ये घूमता रहेगा और उसने सबके वाक्य अलग अलग बता दिए कि किसने उससे क्या कहा और उनमें से एक भी भाषा उसकी भाषा नहीं एक भी भाषा वो जानता नहीं मारवाड़ी के सिवा वो दूसरी कोई भाषा जानता नहीं था बस जो उसके सिर में आ जाता आ जाता बैठ ही जाता फिर उसे भूलते नहीं था मगर था बिल्कुल बुद्धू आदमी जिंदगी में उसके कोई प्रतिभा नहीं थी उसकी आंखों में कोई चमक भी ना थी उसके चेहरे पे कोई ओझ भी ना था अगर स्मृति ही बुद्धि हो तो यह आदमी बुद्ध हो जाता और क्या चाहिए मगर स्मृति बुद्धि नहीं और मैं जो तुमसे कह रहा हूं अभी कुछ चार छह दिन पहले जिन व्यक्तियों ने पश्चिम में बुद्धि अंक इंटेलिजेंस को सेंट की खोज की थी उनमें से एक अभी जिंदा है उसने चार या पांच दिन पहले ही यह घोषणा की है कि वह हमारी धारणा गलत थी वो जो हमने अब तक खोजा था बुद्धि के संबंध में वो बुद्धि के संबंध में नहीं है केवल स्मृति के संबंध में कहा से आए हो कौन हो न इसे देखा न इसे पहचाना और सोचते हो कि ज्ञानी हो क्योंकि वेद याद है कुरान याद है गीता रोज पढ़ते हो यह ज्ञान दो कौड़ी का है ग्रामाफोन रिकॉर्ड बनने से तुम मुक्त ना हो जाओगे तुम्हें उस ज्ञान की तलाश करनी होगी जिसका झरना तुम्हारे भीतर से ही बहे बाहर से नहीं तुम्हें स्व स्फूर्त ज्ञान को खोजना होगा और जब तक तुम स्वस्फूर्त चैतन्य को ना खोज लोगे तब तक तुम्हें शरीर की तरह जीना पड़ेगा और शरीर की तरह मरना पड़ेगा चुन लिए और गुल्हाये मुराद रह गए दामन ही फैलाने में हम ऐसा ना हो कि मरते वक्त में लगे कि दूसरे तो फूल चुन लिए और हम दामन ही फैलाते रहे अधिक लोग ऐसे ही मरते हैं दामन फैलाते फैलाते ही फूल तो मुश्किल से थोड़े से लोग चुन पाते जबकि सच्चाई यह है कि सभी का हक था सभी चुन लेते फूल तुम बुद्ध होने को पैदा हुए हो उससे कम राजीमत होना तुम्हारे दामन में भी फूल भर सकते मगर जरा होश से चलना होगा जरा संभल के चलना होगा जरा जिंदगी से व्यर्थ की दौड़धाप को कम करना होगा जिंदगी की ऊर्जा को निरर्थक आपाधापी से थोड़ा मुक्त करना होगा थोड़ी घड़ियां अंतर खोज के लिए देनी होंगी, बोरे, जामा पहरी न जाना क्या ही शर्मिंदा चले हैं दिल मजबूर से हम आए थे उनकी जियारत को बहुत दूर से हम बड़े दूर से तुम आए हो और जो खरीदने आए हो बिना खरीद लौट जाओगे बड़े दूर से तुम आए हो जिसकी तलाश में आए हो उसको बिना तलाश से लौट जाओगे और समझो यहां कोई दूसरा तुम्हें नहीं संभालेगा मैकदा है यह समझ के पीना ए कोई गिरते हुए पकड़े ना पकड़ेगा ना बाजू तेरा यहां तो सब पिए बैठे हैं कोई मद कोई पद कोई धन यहां तो लोगों की आंखों में नशा चढ़ा हुआ है और वह नशा नहीं जिसकी मैं बात करता हूं या जगजीवन बात करते हैं धन का और पद का नशा चढ़ा हुआ है तुमने देखा जब कोई आदमी पद पे पहुंच जाता तो उसकी अकड़ उसका अहंकार तुमने देखा जब किसी आदमी के पास धन इकट्ठा हो जाता तो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते ये सब नशे हैं और शराब से कहीं ज्यादा बदतर नशे हैं क्योंकि शराब तो तुम्हारी देह को ही नुकसान पहुंचाती यह तुम्हारी आत्मा को भी सड़ा देती इसलिए तुम्हारा शराबी तुम्हारे राजनीतिक से लाख गुना बेहतर होता है क्योंकि शराबी हो सकता है एक आध साल जल्दी मर जाएगा और क्या होगा शरीर थोड़ा कमजोर होगा और क्या होगा लेकिन राजनीतिक खोखला हो जाता है अपनी आत्मा को बेच देता है बेचनी ही पड़ती है उसे नहीं तो पद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता उसे सारी चालबाजियां बेईमानियां सारे पाखंड करने ही पड़ते झूठे आश्वासन देने ही पड़ते उसे धोखे देने ही पड़ते जो जितना धोखा देने में कुशल है उतना ही सफल हो पाएगा और जिसको नशा लग जाता है पद का जिंदगी भर नहीं उतरता लगे ही रहता है वो जो भी करता बस उसी नशे के लिए करता है एक धुन सवार हो जाती मैकदा है यह समझबूझ के पीना ए कोई गिरते हुए पकड़ेगा ना बाजू तेरा तुम अपने को संभालो तो संभाल सकते हो कोई और तुम्हें संभालने वाला नहीं इसलिए कहते हैं ए पागल ए बौरे जामा पहरी ना जाना घर व कौन जहां रह बासा कहां ते क्यों पयाना कहां से तू आ रहा है किन किन घरों में रहा है यह घर जिसमें तुम अभी हो यह देह तुम्हारा पहला घर नहीं तुम न मालूम कितनी देहों में रहे हो न मालूम कितनी योनियों में भटके हो यात्रा लंबी है तुम्हारी तुम्हारी आत्मा पर बड़ी धूल है लंबी यात्रा की धूल है और स्नान की तो तुम भूल ही गए हो शरीर को तो धो भी लेते हो आत्मा को तो कभी निखारते नहीं धोते नहीं आत्मा को निखारने की कला का नाम ही ध्यान है आत्मा को सुवासित करने की कला का नाम ही प्रेम है आत्मा के दर्पण से धूल को बिल्कुल पहुंच देने का नाम ही भक्ति भाव है प्रभु स्मरण है यहां तो रहिए दुई चार दिन इस घर में भी दो चार दिन रहोगे ऐसे ही और बहुत घरों में भी रहे हो अंत कहां कहां जाना और फिर जाना पड़ेगा और और घरों में भटकते ही रहोगे भटकते ही रहोगे कब अपने को पहचानोगे कब झांक कर देखोगे इस मालिक को और जिस दिन तुम देख लोगे मालिक को उस दिन तुम चकित हो जाओगे इस सारे जगत का स्वामी तुम्हारे भीतर बैठा है कुछ कमी नहीं तुम्हारे भीतर सब भरा पूरा है सब परिपूर्ण है घट भरा है और तुम भिकारी बनने बने, बने घूम रहे हो तुमने अपनी बड़ी दुर्दशा कर रखी सिर्फ इसी ख्याल से कि तुम भिखारी हो और यह भिखारीपन जारी रहेगा जब तक तुम देह से अपना तादात नहीं तोड़ लेते हो सुनी हायतें हस्ती तो दरमिया से सुनी न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम न तो पता प्रारंभ का और ना अंत का जिंदगी की कहानी तो बस बीस से शुरू हो गई जैसे कोई उपन्यास बीस से खोल दे और शुरू कर या पहुंच जाओ फिल्म में और इंटरवल से देखने लगो ना तो कुछ प्रारंभ का पता है ना अंत का कुछ पता है बस बीच में आंख खुलती है और जिंदगी शुरू हो जाती है इसलिए तो जिंदगी में अर्थ नहीं मालूम होता बिना प्रारंभ जाने अर्थ मालूम कैसे हो बिना अंत जाने अर्थ कैसे मालूम हो प्रथम और अंत का पता चल जाए तो मध्य का भी रहस्य खुल जाए और इन मध्य की बातों में तुम इतने उलझ गए हो इनको तुमने जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया है छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना लिया है राई के पर्वत खड़े कर लिए तुझे ये बज में हस्ती कौन का याद रखेगा मुसाफिर राह की बातों को अक्सर भूल जाते और अंत में सब भूल जाएगा कुछ काम ना आएगा मौत आएगी और तुम्हारा सब बसाया हुआ उजाड़ जाएगी तब तुम अचानक देखोगे कि रेत में घर बनाते रहे कागज की नावें चलाते रहे कैसे पागल थे और कितने लड़े झगड़े कि मेरी नाव आ कि तुम्हारी नाव पीछे कि रेत का जो मकान मैं बना रहा हूं मेरा तुमसे ऊंचा बन के रहेगा और रेत के मकान हवा का झोंका आएगा और गिर जाएंगे तांस के पत्तों के महल खड़े कर रहे हो और दूसरे से ऊंचा कर लेना है दूसरे को पीछे छोड़ देना है इसकी तुम्हें तो फिक्र ही नहीं हवा का झोका आता होगा सब गिरा जाएगा छोटे महल बड़े महल पाप पुण्य की यह बाजार है सौदा करू मनमाना और यहां दोनों चीजें बिक रही पाप भी बिक रहा है पुण्य भी बिक रहा है इस बाजार में सब कुछ मिल रहा है सोच समझ के सौदा कर लो दूसरे को दोष मत देना तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है मनमाना सौदा कर लो यहां से कुछ लोग परमात्मा को खरीद के लौट गए और यहां से कुछ लोग अपने को भी गंवाकर लौट गए यही दुनिया यही बाजार कुछ लोग हीरे खरीद लेते हैं कुछ कंकर पत्थर बीनते रहते कुछ फूलों से भर लेते हैं झोली और कुछ तय नहीं कर पाते बिबूचन में ही पड़े रहते हैं क्या करें क्या ना करें ऐसे ही समय बीत जाता है एक मित्र यहां मेरे पास आते आज भी मौजूद है आज तीन साल से निरंतर सोच रहे हैं संन्यास लू कि ना लू बार बार मुझे पत्र लिखते हैं कि आप कहें कि लूं या न लूं यह भी खूब रही मुझसे पूछते हो आप कहें लेना तुम्हें जिंदगी का तुम्हारा है सवाल और मेरे कहने से तुम लेते होते तो तीन साल से मुझे सुनते हो मैं और कह क्या आ रहा हूं निरंतर यही तो कह रहा हूं कि लगा लो डुबकी रंग जाओ हो रंगीन जीवन के रंग में चैतन्य के रंग में अब तुमसे अलग से कहूं कि ले लो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा फिर तुम सोचोगे कि इनकी मानना कि नहीं मानना फिर किसी और से पूछो कि भाई इनकी मानना कि नहीं मानना क्या करना पाप पुण्य की यह बाजार है सौदा करु मनमाना होच होई कूच ऊंच नहीं जानसी भूलस नहीं ही है वाना यहां से तो जाना पड़ेगा जाना सुनिश्चित है यहां रुकना होने वाला नहीं है एक ही बात तय जीवन में कि यहां से जाना पड़ेगा और तब ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा न कोई आगे होगा न कोई पीछे होगा दिखावे के हैं सब ये दुनिया के मेले भरी वजम में हम रहे हैं अकेले कितना ही तुम सोचो कि संगी हैं साथी हैं भरी वजम में हम रहे हैं अकेले दिखावे के हैं सब ये दुनिया के मेले ये भीड़ भाड़ सब दिखावे की है हो तो तुम अकेले भीड़ में भी बिल्कुल अकेले अकेले ही आए हो अकेले ही जाना पड़ेगा भरी महफिल में दम घुटता है उफरे दर्द ए तनहाई सब अपने हैं मगर सच है किसी का कौन होता है बस कहने की बातें सपने की बातें जो जो आवा रहू न कोई सबका भयो चलाना जो आया है गया है जो जन्मा है मरेगा तुम अपवाद नहीं हो स्मरण रखना एक भ्रांति रहती प्रत्येक व्यक्ति के मन में कि दूसरे मरते हैं मैं थोड़ी मरता हूं और इस भ्रांति के लिए कारण भी मालूम होते हैं जब भी तुम देखते हो किसी की आरती, दूसरे की आरती देखते हो अपनी आरती तो देखते नहीं अपनी आरती तो दूसरे देखेंगे तुम कैसे देखोगे तुम्हें तो सदा दूसरा ही मरता मालूम पड़ता आज आमरा, कल बामरा, परसों सामरा, और तुम निश्चिंत होते जाते हो मुला नसरुद्दीन बीमा दफ्तर में गया सौ साल का हो गया है दफ्तर के लोगों ने कहा बड़े मिया अब बीमा नहीं करेंगे 100 साल अब कौन बीमा तुम्हारा करेगा कौन बीमा कंपनी इतनी हिम्मत करेगी नसरुद्दीन ने कहा कि आप ना समझ आंकड़े उठाकर देखो 100 साल के बाद कभी कोई मरता है जिनको मरना होता पहले ही मर जाते सौ साल के बाद तो मुश्किल से कोई मरता है तुम फिक्र ना करो और मैं तुमसे यह कहता हूं मेरे सौ साल का अनुभव है कि सदा दूसरे लोग मरते मैं कभी नहीं मरता सौ साल में न मालूम कितनों को मरघट पहुंचा आया और हर बार यही सोचते लौटा हूं गजब सब मरते एक मैं ही नहीं मरता प्रत्येक के मन में कहीं यह भ्रांति है कि मृत्यु सदा दूसरे की होती मेरी नहीं होती जागो दूसरे की मृत्यु तुम्हारे मृत्यु का इशारा है इंगित हर मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु है क्योंकि हर मृत्यु तुम्हारी मृत्यु को करीब ला रही क्यों छोटा होता जाता है एक आदमी मरा क्यों आगे सरका तुम और मृत्यु के दरवाजे के करीब पहुंचे जो जो आवा रही न कोई सबका भयो चलावा चलाना को फूट टूटी गारत भा को पहुंचा स्थाना लेकिन मरने में भी कला है जैसे जीने की कला है कुछ लोग जीने की कला जानते हैं और उनका जीवन महोत्सव हो जाता है स्वर्ग हो जाता है स्वर्ग कहीं और नहीं जो लोग जीने की कला जानते हैं उनके लिए यही और नर्क भी कहीं और नहीं जो लोग जीने की कला नहीं जानते उनके लिए यही नरक है जीवन को बिना समझे बूझे जीने का परिणाम स्वर्ग है जीवन को समझ बूझ के जीने का परिणाम तुम्हारे हाथ में कोई वीणा दे दे और तुम्हें बजाना ना आता हो तो वीणा का कोई कसूर नहीं और तुम तार छेड़ोगे तो मोहल्ले के लोग पुलिस में फोन कर देंगे कि याद में हमको पागल किए दे रहा है और तुम्हारे तार छेड़ने से सिर्फ शोरगुल पैदा होगा संगीत पैदा नहीं होगा बस ऐसा ही जीवन में तुम कर रहे हो वीणा तो मिली है मगर बजाना नहीं आता नर्क पैदा हो रहा है इसी वीणा पर कुशल हाथ पड़ जाए अपूर्व संगीत पैदा हो वही संगीत निर्वाण है समाधि है ईश्वर है और फिर जैसे जीने की कला होती वैसे मरने की कला होती और जिसने ठीक से जिया है वही मरने की कला सीख पाता क्योंकि मरना जीवन की पूर्णा होती है वह जीवन का अंतिम शिखर है गौरी शंकर है किन व्यक्तियों को जगजीवन कहते हैं मरने की कला जानने वाले लोग फूट टूटी गारत भा कुछ लोग तो बस टूट फूट के मिट्टी हो जाते कौ पहुंचा स्थाना लेकिन कुछ लोग उस परम स्थान पर पहुंच जाते कुछ तो यही मिट्टी थे मिट्टी में ही गिर जाते फिर मिट्टी में ही बन जाते फिर मिट्टी में ही सन जाते इधर एक देह छूटी उधर दूसरी देह मिली इधर एक शरीर हटा उधर दूसरे गर्भ में प्रवेश हुआ इधर एक मिट्टी से छुटकारा हुआ दूसरी मिट्टी मिली पुराना घड़ा टूटा नया घड़ा बना बस यही मिट्टी में ही भटक जाते लेकिन कुछ लोग हैं जिनका घड़ा तो टूटता है लेकिन फिर वे किसी और घड़े में अपने को आबद्ध नहीं करते आकाश के साथ एक हो जाते घड़े के भीतर भी आकाश है घड़े के टूटते ही दीवार हट जाती घटाकाश घड़े के भीतर का आकाश घड़े के बाहर के आकाश से एक हो जाता है उस परम मिलन की वेला को ही मोक्ष कहा है आपकी संारी संहारी बिचार ले चूका का सो पछताना जग जीवन दृढ़ डोरी लाई रहू गहिमन चरण अडाना जग जीवन कहते हैं अब संभाल लो बहुत दिन हो गए बिना संभाले अब की संवार संहारी विचार ले अब तो समलो, अब तो जागो अब तो होश से भरो चूके तो बहुत पछताओगे लोग सुन भी लेते मगर समझ नहीं पाते जिंदा तो गलत रहते ही मर के भी गलत लोग जिंदगी में भी तो दूसरों से आगे रहने की कोशिश में रहते हैं मरने के बाद भी इंजाम कर देते हैं कि मेरी कब्र ऐसी बनाना संगमरमर की हो कि स्वर्णाक्षरों में नाम लिख देना अपने मरने के बाद कब्र पर जो पत्थर लगेगा वो भी लोग तैयार करवा के रख जाते तुम ही मिट गए कब्र बचेगी कितने दिन बचेगी तुम ना बच सके कब्र बचेगी अजीजो सादा ही रहने दो लोह ए तुरबत को हम ही नहीं तो यह नक्श और निगार क्या होगा सजाने से क्या प्रयोजन हम ही नहीं तो यह नक्श और निगार क्या होगा फिर फूल बेटी चढ़ाओ फूल पत्तियां बनाओ संगमरमर पर सुंदर सुंदर नाम खोदो मूर्तियां खड़ी करो मगर असली चला गया तब प्रतिकृतियों से क्या होगा मगर आदमी का मोह आदमी गलत जिंदा रहता है गलत मरता है हुए मर के हम जो रुस्बा हुए क्यों ना गर् दरिया न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता समझदार तो कहते हैं अगर नदी में डूब मरे होते जहाज डूब गया होता सागर में तो अच्छा होता न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता चिन्ह भी मिट जाते क्योंकि सब चिन्ह हमारे जीवन के हमारे अज्ञान के ही चिन्ह हैं हमारे सब पग चिन्ह हमारी भ्रांतियों के ही प्रमाण है जग जीवन दृढ़ डोरी लाऊ रहे अब तो ऐसे प्रेम का धागा बांधो ईश्वर से ऐसी डोरी बांधो गहिमन चरण अडाना कि उस ठिकाने पर पहुंचना सुनिश्चित ही हो जाए अब तो डोर परमात्मा से जोड़ो कौन सी डोर ध्यान की डोर होश की डोर जागरण की डोर प्रीत की डोर इसे मजबूत करो कोई आदमी कुएं में गिर जाए तुम डोर फेंकते हो बाहर निकाल लेने को अगर दार्शनिक किस्म का आदमी हो तो पूछेगा डोर किसने बनाई हिंदू ने कि मुसलमान ब्राह्मण ने कि सूत्र ने हर किसी की डोर नहीं पकड़ूंगा डोर क्यों बनाई बनाने का कारण क्या है डोर क्यों कुएं में डाली मुझे बचाने का हेतु क्या है इतनी सारी बातों का उत्तर जब पा जाए तब अगर कोई डोर पकड़ने को राजी हो तो शायद मरेगा ही डोर पकड़ ही नहीं पाएगा इन सारी बातों का क्या उत्तर है लेकिन कुएं में डूबता आदमी यह बातें पूछता ही नहीं डोर पकड़ लेता मरते को तो तिनके का सहारा बहुत हो जाता डोर आ गई तो तुम भी ये मत पूछो कि डोर किसकी जहां से डोर पकड़ में आ जाए मस्जिद से तो मस्जिद मंदिर से तो मंदिर गुरुद्वारा से तो गुरुद्वारा जहां से डोर पकड़ में आ जाए बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर नानक जहां से डोर पकड़ में आ जाए पर डोर पकड़ लो इस व्यर्थ ऊहा पोह में मत पड़े रहो मैं अमृतसर जाता था तो एक ज्ञानी सिख सदम मुझे मिलने आते थे उनका काम एक ही था कि मैं जो कहूं वो तत्क्षण गुरु ग्रंथ साहब से उसके प्रमाण में कोई वक्तव्य दे दे। कि हाँ ऐसा ही गुरुग्रंथ साहब ने भी कहा है मैंने उनसे कहा कि गुरुग्रंथ साहब ने कहा है या नहीं कहा है यह सवाल नहीं है मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आया कि नहीं गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है और कुरान में भी कहा और वेद में भी कहा क्या होगा नहीं उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं जब मुझे गुरुग्रंथ साहब में उसका सहारा मिल जाता है तो मुझे मानना आसान हो जाता है लोगों की इसकी फिक्र है कि किसने डोर बनाई अगर नानक के हाथ की सील लगी हो डोर पर तो मान लेंगे डूबने में इतनी फिक्र नहीं लग रही उन्हें डूब रहे हैं इसका शायद पता भी नहीं और अगर नानक की सील ना लगी हो तो तो वो इंकार कर देंगे और नानक ने क्या कहा है इसे क्या खाक समझोगे तुम इसे तो वही समझ सकते हैं जो जागे और बचे जो उभरे वही समझ सकते हैं। लोग तालमेल बिठाते रहते मैं यहां बोलता हूं वो तालमेल बिठाते रहते हैं अपनी किताब से हां ठीक अगर किताब से मेल खाया तो ठीक है अगर किताब से मेल नहीं खाया तो ठीक नहीं तुम्हें बचना है कि तुम्हें किताबों के मेल बिठालने मैं तुम्हारी तरफ डोर फेंक रहा हूं तुम फिक्र छोड़ो डोर का कोई मूल्य नहीं है एक दफा कुएं के बाहर निकला और फिर भूल जाना डोर को कोई डोर को लेकर सिर्फ थोड़ी घूमता है नाव से नदी पार हो गए फिर नाव को सिर पर लेकर थोड़ी बाजार में घूमना पड़ता है फिर नाव किसने बनाई थी इसकी फिक्र छोड़ो नाव है इतनी भर बात समझ में आ जाए पियां पकड़ ले हूं मनाए बस उसके चरण तुम्हें जहां भी दिखाई पड़ने लगे जहां भी उसका इशारा मालूम होने लगे जिनकी आंखों में भी तुम्हें थोड़ी सी उसकी आभा दिखाई पड़ने लगे जिनके हाथों में थोड़ी तुम्हें उसके हाथों की पहचान मालूम होने लगे जिसकी वाणी पर तुम्हें भरोसा आ जाए और बात भरोसे की बात श्रद्धा की क्योंकि तुम्हें पता नहीं उस लोक का इतना ही हो सकता है कि जो उस लोक से आया हो जो उस लोक में जी रहा हो जो उस लोक से जुड़ा हो जरूर उसकी आंखों में उस लोक की कुछ छाया होगी बगीचे से कोई गुजरता है तो फूलों की गंध कपड़ों में बस जाती जरूर उसमें कुछ सुवास होगी बस उसी से परोक्ष तुम्हें प्रमाण मिल सकता है उतना जहां प्रमाण मिल जाए वहां पैर पकड़ लेना जग जीवन को बुल्ला साहे में ऐसा प्रमाण मिल गया यह वचन बुल्ला साहब के लिए कहे अपने गुरु के लिए कहे पियां पकर में ले मनाए बस मुझे झलक मिल गई अब मैं छोड़ूंगा नहीं अब तो मैं मना के ही रहूंगा अब तो जब तक मुझे ना पहुंचा दो तो ये तब तक छाया की तरह पीछा करूंगा पैिया पकर में ले मनाए ऐसे भी बहुत देर हो गई यह जीवन भी खो जाए यह जीवन भी चूक ना जाए अबके भी तुम दूर रहे अबके भी बरसात चली यह सावन भी खो ना जाए मिलन होना चाहिए एक एक पल मूल्यवान है इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया कि मैं जानू अब मैं तुम्हारी शरणी आए कि अब तो मैं तुमसे कहता हूं गुरु को कह रहे हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता कहीं मुझे जाना नहीं अब मैं तुम्हारी शरण नहीं आए अब मैं तुम्हारे शरण आ गया अब तुम मुझे ठुकराओ तुम मुझे भगाओ भगा ना सकोगे दिल की मजबूरी क्या सह की दर से अपने उसने सौ बार उठाया तो मैं सौ बार आया गुरु भगाए भी हटाए भी भागना मत गुरु भगाएगा हटाएगा भी क्योंकि इन्हीं कसौटियों से गुजर कर डोर मजबूत होती है इन्हीं चुनौतियों को पार करने वाला समर्थ होता है पात्र बनता है कहूं कि तुम्ही कह मैं जानो अब हूं तुम्हारी सरणी आए जोरी प्रीत न तोरी कब हूं यह छवि सुरत बिसर नहीं जाए मैंने तो जो प्रीति जोड़ ली अब तोड़ूंगा नहीं और यह छवि को बिसरने नहीं दूंगा अब तो यही मेरी संपदा है तुम चाहे कितनी ही नजरें चुराओ और तुम चाहे कितनी ही नजरें बचाओ मैं ये भिक्षा पात्र लिए तुम्हारे सामने बैठा हूं ये मेरे आंसू गिरते रहेंगे तुम्हारे चरणों पर मैं तुम्हें पुकारूंगा बस एक लतीफ तबस्सम बस एक हसीन नजर मरीज गम की ये हालत संभल तो सकती जरा एक बार देखो तो ये मरीज भी ठीक हो सकता है ये दुख ये पीड़ा जा सकती यहां भी फूल खिल सकते हैं जोरी प्रीत न तोरी कभू यह छवि सूरत बिसर नहीं जाए पर्दे एक झलक जो वो दिखला के रह गए मुस्ताक के दीद और भी ललचा के रह गए और फिर जब थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगती थोड़ा थोड़ा रस मिलने लगता बूंद बूंद उतरने लगती बूंदाबांदी होने लगती तो फिर और भी प्रगाढ़ प्यास जगती ज्वलंत अग्नि जगती निरखत रहूं निहारत निस्दिन फिर तो 24 घंटे देखता ही रहूं निरखत रहूं निहारत निस्दिन नैन दरस रस पी अघाय फिर तो जितना बन सके पूरी तरह तृप्त तो होकर वो तो तुम्हारी आंखों से दरस रस दर्शन का रस झलक रहा है उसे पी लू गुरु ने देखा है परमात्मा को उसकी आंखों में उसके दर्शन का रस है उसकी आंखों में मस्ती है शिष्य ने नहीं देखा है लेकिन गुरु की आंखों में तो शिष्य देख सकता है गुरु की आंखों में तो शिष्य झलक पा सकता है जैसे चांद को तुम झील में देख सकते हो ऐसे ही परमात्मा को गुरु की आंख में देख सकते हो जग जीवन के समृत तुम ही तजी सत्संग अनत नहीं जाए अब ये सत्संग नहीं छोड़ूंगा जान ली है तुम्हारी सामर्थ, जान लिया है कि तुम उससे जुड़ गए इतनी बात पहचान ली है अब कहीं और जाने का कोई कारण नहीं रह गया है गुरु से आंख मिलती है तो एक अपूर्व घटना घटती है एक ऐसा प्रेम जो फिर कभी टूटता नहीं टूट जाए तो समझना कि था ही नहीं हमने पाला मुद्द तो पहलू में हम कुछ भी नहीं तुमने देखा एक नजर और दिल तुम्हारा हो गया तुम्हारा गम तुम्हारी याद जब तक सांस देती है कठिन हो कितनी ही मंजिल कदम बोझल नहीं होते, और गुरु की याद के सहारे यात्रा शुरू हो जाती दूर है मंजिल अपनी आंखों से देखना उस परम को पता नहीं कब होगा पर उन आंखों से तो हम जुड़ ही सकते जिनको घटना घटी हो हमारा दिया जब जलेगा जलेगा लेकिन किसी जले दिए के पास तो हम सरख सकते और पास और पास और पास और पास आ जाने का नाम सत्संग है दर्द यह चुटकियां कहां तक उठ और जिगर के पार हो जाए, और पास पीड़ा बढ़ती जाए प्यास जगती जाए प्रार्थना सघन होती जाए झमक की चढ़ जाऊं अटरिया कैसा अद्भुत वचन है जगजीवन कहते हैं और जब बिल्कुल पास आना हो जाता तो क्या होता है मालूम झमक की चढ़ जाऊं अटरिया रही जैसे बस एक ही छलांग में चढ़ जाऊं अटरिया सारी सीढ़ियां एक ही छलांग में चढ़ जाऊं झमकी चढ़ जाऊं अटरियारी ए सखी पूछूं साईं के ही अनुहरियारी बस यही पूछता हूं कि ये कैसे घट सके कि एक ही छलांग में बात हो जाए ऐसी कोई सूरत बताओ ऐसा कोई मार्ग बताओ ऐ सखी पूछूं साईं के ही अनुहरियारी कैसे किस सूरत किस ढंग से किस विधि से झमकी चढ़ जाऊं अटरियारी तुम जिस शिखर पर बैठे हो वहां कैसे आ जाऊं तुम्हें देख लिया है गौरी शंकर पर बैठी वहां मैं कैसे आ जाऊं मैं इस अंधेरी झील में पड़ाऊं मैं इस अंधेरी घाटी में भटकाऊ सो मैं चहू रहो तेरी संगई निरख ही जाऊं बलि हरियारी कुछ ऐसा मार्ग बता दो कि सो मैं चहू रहो तेरी संगई चाहे कुछ भी हो जाए तेरा साथ बना रहे ऐसा कुछ मार्ग बता दो कुछ भी हो जाए वहां पहुंच जाऊं जहां तू है झम चढ़ जाऊं अटरियर ही देखते हो सीधे साधे सरल गांव के ग्रामीण आदमी के वचन पर बुद्ध को भी ईर्ष्या न हो जाए झमकी चढ़ जाऊं अटरियर कोई कठिन शब्द तो नहीं है कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है कुछ समझाने की बात नहीं सीधी सीधी है साफ साफ है मैं समझता हूं तेरी इस वाह गरी को साकी काम करती है नजर नाम है पैमाने का गुरु के पास जो मदिरा पी जाती है वो मदिरा तो आंख से बहती मदिरा है गुरु से जुड़ने का ढंग उसकी आंख से जुड़ने का ढंग है उसकी दृष्टि से जुड़ने का ढंग है उसके दर्शन से जुड़ने का ढंग है कभी जो दिल को उठाया कदम उठा ना सका गरज में कूच ए जाना से उठ के जाना सका और एक बार सत्संग हो जाए एक बार सुनते हुए इस को ऐसी एक बार किसी की हृदय से उठती हुई आवाज सुनाई पड़ जाए फिर कहा जाना है फिर कैसा जाना है निरखत रहू पलक नहीं लाओ सुतो सत से जरिया रे फिर तो देखता रहूं पलक भी ना छपे सत्य की सेज बनाऊ तुम में डूब जाऊं एक हो जाऊं रहूं तेही संग रंग रस माती डारों सकल बिसरियारी तेरे रस में डूबू तेरे संग में डूबू सब और भूल जाए बस तू एक याद रहे जग जीवन सखी पायन परी के मांग ले तीन सनियरी और तुम्हें कुछ जानता नहीं तेरे पैर पकड़ता हूं तेरे पैर पकड़ के मांगता हूं कि तू ही राह बता दे तू ही मार्ग बता दे और जिसने गुरु के भीतर झांक लिया पूरा पूरा उसने परमात्मा के भीतर झांकना शुरू कर दिया गुरु तो खिड़की है उस खिड़की से जिसने झांका उसे आकाश दिखाई पड़ा खिड़की के पास आओ तो आकाश दिखाई पड़े यही सत्संग का अर्थ है वो मैं गुसार थी साकी निगा ए मस्त तेरी तमाम बज्म होके फिरी और जब किसी गुरु का सत्संग जम जाता है जब पीने वाले उसके पास इकट्ठे हो जाते तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि एक के पीने से गुरु चुक जाता है चुकता ही नहीं क्योंकि गुरु तो है नहीं अब तो अनंत स्रोत उससे बहरा है वो मैं गुसार थी साकी निगा ए मस्त तेरी माम बजम में जा में शराब होके फिरी सारी महफिल पिए सारा संसार एक गुरु से पी सकता है पीने वाले चाहिए मैं कसो मैं की कमी बेसीपनाहक जोश है यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है और फिर जिसको जितनी जरूरत है उतनी उसे मिल जाती यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है साधो नाम तय रह लाए प्रगट नकाऊ कहियो सुनाए ये जो प्रभु स्मरण है इसे चुपचाप करना ये जो संबंध बने अनंत से तुम्हारी जो भावर पड़े इसे चुपचाप डाल लेना साधो नाम तेरह लौलाय गुरु से पूछा कि मार्ग बता दो तुम्हारे पैर पड़ता हूं तुम्हारे पैर गिरता हूं मुझे मार्ग बता दो और मार्ग तो एक ही है कि प्रभु का स्मरण करो तो गुरु ने कहा नाम का स्मरण करो जगजीवन कहते हैं कि नाम से लौ को लगा दो लेकिन ख्याल रखना प्रगट न काहू कहियो सुना है लोगों को बताते मत फिरना उछालते मत फिरना कि देखो मैं कितना भजन कर रहा हूं कितना कीर्तन कर रहा हूं कितना ध्यान कर रहा हूं चुपचुप चुप हो ये बात गुपचुप हो ये बात जितने गुपचुप हो उतनी गहरी होगी छुपा के रखना हीरा जितना बहुमूल्य हो उतना ही गहरा गड़ा देते झूठे प्रगट कहत पुकारी वो जो झूठे जिन्हें ना प्रार्थना आती है ना कीर्तन न भजन वो विज्ञापन करते फिरते झूठे प्रगट कहत पुकारी तांते सुमरिन जात बिगारी थोड़ा बहुत सुमरन बनता भी हो तो मिट जाता है कहना मत इसे संभाल कर रखना एक बात तुम जानते हो इस दुनिया में कुछ कठिन बातों में एक बात यह है कि अगर कोई चीज तुमसे कही जाए कि गुप्त रखना तो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है तुमसे किसी ने कहा इस बात को गुप्त रखना किसी को कहना मत बस बड़ी मुश्किल हुई अब संभलती नहीं बार बार जवान पे आती कह देने का मन हो, हो जाता है और आखिर में तुम कहोगे ही मुला नसुद्दीन ने अपनी पत्नी को कुछ कहा किसी से कहना मत देख याद रख संभाल कर रखना यह गुप्त ही रहनी चाहिए बात लेकिन दूसरे दिन गांव भर में फैल गई मुल्ला बहुत नाराज आया और पत्नी से बोला कि तूने जरूर किसी को कहा होगा बात गांव भर में फैल गई उसने कहा मैंने कहा था लेकिन साथ में कहा था किसी से कहना मत और फिर जब तुम खुद ही ना रख सके अपने भीतर और मुझसे कह दिए तो तुम क्या आशा रखते हो कि मैं रख सकूंगी अपने भीतर किसी भी चीज को भीतर रखना कठिन होता है लेकिन अगर भीतर रख लो तो अपने आप गहराई में उतरने लगती जितना भीतर रखो उतनी गहराई में उतरती इसलिए जो लोग किसी बात को गुप्त रख सकते हैं उनमें एक गहराई होती जो उन लोगों में नहीं होती जो किसी बात को गुप्त नहीं रख सकते इसलिए सदियों से यह प्रक्रिया रही कि गुरु जब मंत्र देता है तो वह कहता है गुप्त रखना मंत्र में कुछ खास नहीं होता हो सकता उसने तुमसे यही कहा राम राम जपो। अब अ मंत्र क्या सारी दुनिया को पता है राम राम जप लेकिन गुरु कान में कहता हो कहता गुप्त रखना अब तुम बहुत हैरान हो तुम बड़े चौंकोगे कि मामला क्या है कली में एक लेख पढ़ रहा था कोई अमरीकन हिमालय आया और किसी गुरु से दीक्षा लेके गया और उसने मंत्र दिया और कहा कि देखो इसे गुप्त रखना वो अमरीकन हैरान है कि इसको गुप्त क्या रखना हरे कृष्णा हरे रामा सारी दुनिया जानती है सड़क सड़क पर लोग गा रहे हैं इसको गुप्त क्या रखना तो उसने लेख लिखा है कि बात फिजूल बकवास है इसमें गुप्त रखने योग्य कुछ है ही नहीं हरे कृष्णा हरे रामा कौन नहीं जानता चूक गया उसे पता नहीं कि बात क्या है सवाल यह नहीं है कि मंत्र में कुछ गुप्त रखने को है सवाल गुप्त रखने में कुछ महत्व की बात है जब तुम किसी चीज को गुप्त रखते हो आती है जवान पर और नहीं आने देते लौटा लौटा देते हो तो बाहर जाने की बजाय भीतर जाने लगती जाएगी तो कहीं अगर बाहर जाने दी तो बाहर चली जाएगी अगर बाहर न जाने दी तो भीतर जाएगी अगर सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद कर दिए तो तुम्हारे प्राणों से प्राणों में गहरे से गहरे उतरने लगेगी गति तो होने ही वाली है दो ही द्वार है या तो बाहर या भीतर या तो ऊपर की तरफ उठे या गहराई में जाए तो ध्यान रखना मंत्र का मतलब यह नहीं होता कि उसमें कुछ छिपाने जैसा मंत्र में क्या छिपाने जैसा है बंधे बंधाए मंत्र है, कोई कहता ओम कोई कहता नमोकार कोई कुछ और बस सब बंधाए मंत्र सब किताबों में लिखे गुप्त कुछ भी नहीं लेकिन गुप्त रखने की कला में कुछ बात है रसायन वहां है वह बेचारा अमेरिकन जब मैं कल उसका लेख पढ़ रहा था चूक ही गया बास वो समझ रहा है कि उसको बुद्धू बनाया गया और अक्सर ऊपर से दिखाई पड़ेगा कि हां बात तो यही है जब ऐसा साधारण सं सा मंत्र है इसको छिपाना क्या धर्म के जगत में जल्दबाजी मत करना निर्णय लेने की नहीं तो चूकोगे साधो नाम तरह लो लाये प्रगट न काहु कहियो सुनाए झूठे प्रगट कहत पुकारी पुकारिताते सुमरण जात बिगारी भजन बेल जात कुमलाए कौन जुक्ति के भक्ति दड़ाए सीखी पढ़ जोरी कहे बहु ज्ञान सो तो नहीं अह परमान संभाल के रखना भीतर गड़ाते जाना गहरे में खोदते जाना खोदते जाना एक दिन मंत्र वहां पहुंच जाएगा जहां तुम्हारे प्राणों का स्रोत है और जिस दिन प्राणों के स्रोत पर पहुंच जाती चिंगारी मंत्र की आग भबक के उठती है सब व्यर्थ राख हो जाता है और सार्थक प्रकट होता है सीखी पढ़ी जोरी करे बहु ज्ञान कुछ लोग हैं जो सीख लेते पढ़ लेते ज्ञान को जोड़ते रहते और सोचते हैं ज्ञानी हो गए ऐसे कोई ज्ञानी नहीं होता जब तक चिंगारी बोध की तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारी ज्योति को न जगा दे तब तक कोई ज्ञानी नहीं होता सो तो नहीं ही अह प्रमाण ख्याल रखना ये पढ़ा लिखा सुना हुआ गुना हुआ दूसरों से सीखा हुआ उधार ज्ञान परमात्मा का प्रमाण ना है न हो सकता है उसका तो सिर्फ एक ही प्रमाण है और वह है स्वयं का साक्षात्कार प्रीति रीति रसना रह गाय सो तो राम को बहुत हिता है सुनते हो कैसा रस भरा वचन है सीखी पढ़ जोरी कहे बहु ज्ञान सो तो नाई अह परमान प्रीति रीति रसना रह गाय लेकिन प्रेम से भीतर भीतर रस उमगे रस में डूबे ऐसा डूबे कि भीतर का रस एक दिन बाहर गीत बन के प्रकट होने लगे प्रीति रीति रसना रह गाय राम को बहुत हिता है ऐसा व्यक्ति परमात्मा को बहुत प्यारा हो जाता है तुम्हारे पढ़े लिखे ज्ञान से तुम परमात्मा के प्यारे नहीं होते पांडित्य तुम्हें दूर रखता है निकट नहीं लाता प्रेम पास लाता है ढाई आखर प्रेम को पंडित हो सोतु मोर कहावत दास जिसने प्रीति की रीति सीख ली वो तो उसका दास हो जाता है सोतु मोर कहावत दास सदा बसत हों तिनके पास परमात्मा उनके पास बसने लगता है फिर भक्त को परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता परमात्मा ही भक्त को खोजता आने लगता है मैं मरी मनते रहे है हारी जो मर गया अपने मैं भाव में जिसने अपने मन की हार मान ली स्वीकार कर ली दिस ज्योति तिनके उजियारी उसके भीतर ही ज्योति जलती है और उजियारा होता है जग जीवनदास भक्त भय सोई तिनका आवागमन न होई, ऐसा व्यक्ति ही भक्त है और ऐसे भक्त का फिर आवागमन नहीं होता उसकी ज्योति महाज्योति में लीन हो जाती उसे मरने की कला भी आ गई उसने जिया भी उत्सव से वो मरा भी उत्सव से जीवन भी जब उत्सव हो और मृत्यु भी जब उत्सव हो जाए जब जीवन भी प्रभु का गुणगान हो और मृत्यु भी प्रभु का गुणगान बने तभी जानना तुम व्यर्थ नहीं गए तुम सार्थक हुए बोरे जामा पहरी न जाना। बहुत बार इन्हीं कपड़ों में डूबे डूबे चले गए हो इस बार जगकर चैतन्य को पहचान कर जाना चुन लिए और गुल्हाय मुराद रह गए दामन ही फैलाने में हम देर ना करो और कल की प्रतीक्षा मत करो कल का कोई भरोसा नहीं कल कभी आता नहीं सूत्र सीधे साफ है ज्ञान से नहीं मिलता है परमात्मा प्रेम से मिलता है ज्ञान तो अकड़ा देता है अहंकार से भर देता प्रेम उसके चरणों में झुका देता है पियां पकड़ी मैं ले हूं मना है प्रेम ही मना सकता है पैया पकड़ के ज्ञान तो दावेदार होता है कहता है मैं इतना जानता हूं इसका मुझे पुरस्कार चाहिए प्रेम दावेदार नहीं होता प्रेम विनम्र होता है प्रेम कहता है मेरी क्या योग्यता मैं अपात्र तेरी करुणा का भरोसा है अपनी पात्रता का भरोसा नहीं और एक बार तुम उसके चरणों में अपने को छोड़ो तुम हैरान हो जाओगे उसका हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाता है, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाता है सवा के हाथ में नमी है उनके हाथों की ठहर ठहर के ये होता है आज दिल को घुमा। वह हाथ ढूंढ रहे हैं बिसाते महफिल में कि दिल के दाग कहां हैं, नसीस्त दर्द कहां तेरा जमाल निगाहों में लेले के उठा हूं निखर गई है फिजा तेरे पैरहन की सी नसीम तेरे सबिस्ता से होके आई है मेरे शहर में महक है तेरे बदन की सी फिर तो सब तरफ उसी का अनुभव होने लगता है सबा के हाथों में नमी है उनके हाथों की हवा आती है हल्के से एक झोंका दे जाती और लगता है उसके हाथों का स्पर्श हुआ लगता ही नहीं होता है हवा उसके ही हाथ है नहीं पहचाना तो हवा है पहचाना तो उसके हाथ है सबा के हाथ में नमी है उनके हाथों की ठहर ठहर के ये होता है आज दिल को घुमा अब तो धीरे धीरे विश्वास होने लगा ठहर ठहर के विश्वास आ रहा है श्रद्धा आ रही वह हाथ ढूंढ रहे हैं बिशाते महफिल में इतनी बड़ी महफिल में लेकिन वे हाथ भक्त को ढूंढने लगते हैं अपने प्यारे को ढूंढने लगते हैं कि दिल के दाग कहां हैं, नशिस्त दर्द कहां कि कहां कहां दाग है कहां कहां घाव है ताकि मलहम पट्टी हो सके सिस्त दर्द कहां कहां कहां दर्द के स्थान है ताकि वे हाथ आए और घावों को भर दे कहां कहां रोग है ताकि उपचार हो सके वह हाथ ढूंढ रहे हैं बिसाते महफिल में कि दिल के दाग कहां हैं नशिस्त दर्द कहां तेरा जमाल निगाहों में ले लेके उठा हूं फिर तो उसी का रूप दिखाई पड़ता है वृक्षों की हरियाली में उसकी हरियाली और फूलों के रंग में उसका रंग इंद्रधनुषों में वही तना है सूरज की किरणों में वही फैला है सागर की लहरों में वही गूंजा है उसी की गुंजार पहाड़ों में वही सिर उठाए खड़ा है सब तरफ उसका रूप तेरा जमाल निगाहों में ले लेकर उठाऊं निखर गई है फिजा तेरे पैरहन की सब कुछ नहा गया है तुझे नहाया हुआ देखता हूं चारों तरफ क्योंकि सारे रंग तेरे सारे रूप तेरे नसीम तेरे सबिस्तां से होके आई है और मुझे अब पक्का भरोसा है कि यह हवा जो सुबह लेके आ रही है यह तेरे निवास स्थान से आ रही है ये तेरे मंदिर से आ रही है नसीम तेरे सबिस्तां से होके आई है मेरे शहर में महक है तेरे बदन की और मेरी सुबह में जो महक मुझे मिल रही है वो तेरे देह की महक वो तेरी महक फिर तो बरसा होती है और जमीन से सौंधी गंध उठती है उसी की गंध है फिर तो सब उसका है एक बार पहचान और पहचान की रीति प्रीति ज्ञान नहीं जो ज्ञान में भटके अज्ञानी रह गए और जिन्होंने अपने अज्ञान को पहचाना उसके चरणों में झुके और कहा पया पकर में ले मना है कहूं कि तुम ही कहा मैं जाऊं अब मैं अब हूं तुम्ही सरनन आए जोरी प्रीत न तोरी कब हूं यह छवि सुरती बिसर नहीं जाए पियां पकड़ मैं लेना जो ऐसा कह सकता है ऊपर ऊपर नहीं प्राणों से अपनी समग्रता से उसे देर नहीं लगती चढ़ जाता है अटरिया उसकी झमकी चढ़ जाऊं अटरियारी। रास्ता साफ है तुम जरा सरल हो तुम जरा संभलो रास्ता साफ है तुम जरा हो उससे भरो तुम भी चढ़ सकोगे उसकी अटरिया और उसकी अटरिया जो चढ़ गया अमृत को पा गया सच्चिदानंद उसकी अटरिया का दूसरा नाम झमकी चढ़ जाऊं अटरियारी उठने दो इस भाव को गहरे तुम्हारे भीतर रोए रोए में समाने दो कहते मत फिर गुप्त रखना साधो नाम ते रहू लौलाय प्रगट न काहू कहू सुनाए झूठे प्रगट कहत पुकारी ताते सुमरन जात बिगारी भजन बेल जात कुमलाए कहना मत भजन की बेल कुमला जाएगी जैसे कोई जमीन से बेल को उखाड़ ले देखने जड़े को और लोगों को दिखाने को देखो मेरी बेल की जड़ें कितनी मजबूत है उसकी बेल कुमला जाएगी जड़ें तो अंधेरे में छुपी रहनी चाहिए ऐसे ही तुम्हारे अंतस्तंभ में तुम्हारे गहरे प्राणों तुम्हारे भजन की जड़ें समाई रहनी चाहिए सीखी पढ़ी जोरी करे बहु ज्ञान सो तो नाई अह परमान, उसका प्रमाण उससे मिलता है जिसने उसे प्रेम किया उससे नहीं जिसने शास्त्रों से उसके संबंध में जानकारी इकट्ठी की रामकृष्ण से किसी ने पूछा ईश्वर का प्रमाण क्या है रामकृष्ण ने कहा मैं प्रमाण मेरी तरफ देखो मेरी आंखों में झांको मेरे हाथ को अपने हाथ में लो मैं प्रमाण उस दिन को दिन कहना जिस दिन तुम भी कह सको मैं प्रमाण जब तक वैसा दिन ना आ जाए तब तक समझना सब रात है और रात भी रात सी रात अमावस की रात है आज इतना है